माँ की बातें स्वामी ईशानंद हम लोग सोचने लगे कि माँ के प्राण तो राधु में है उसे छोड़ करते हुए एक मुहूर्त के लिए भी नहीं रह पाती हैं और इस अवस्था में वे इन सबको जयराम बाटी भेजने के लिए कह रही हैं यह कैसी बात है माँ क्रमशः उन लोगों पर इतनी नाराज होती जा रही थी कि नलनी देदी आदि उनके पास जाने का साहस नहीं कर पाती थी पूजनी शरद महाराज माँ को समझाने लगे आपकी ऐसी बीमारी देखकर उन लोगों को जाने में कष्ट होगा आपके थोड़ा स्वस्थ हो जाने पर वे लोग चले जाएंगे माँ ने कहा भेज देने से ही अच्छा होता किंतु वे मेरे पास और ना आए अब मेरी उन लोगों की छाया देखने की भी इच्छा नहीं एक दिन दोपहर को राधु पास के कमरे में सो रही थी उसका लड़का घुटने के बल चलते चलते माँ के बिस्तर के पास आया और उनकी छाती के ऊपर चढ़ने लगा माया देख कर उसे लक्ष्य करके कहने लगी तुम लोगों की माया अब एकदम काट चुकी हूँ जा जा अब तू मुझे बांध नहीं सकेगा मुझसे कहा उसे उठाकर उधर ले जाओ यह सब अब मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बच्चे को उठाकर उसकी दादी के पास दे आया माँ ने इसके पश्चात ही प्रस्थान किया था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 मुक्ति दो इस संसार में बड़ा दुख कष्ट है और जिससे उन्हें आना न पड़े यह कहते कहते वे अत्यंत धीरे धीरे उठकर बैठ जाती और पुनः कहती इतना आग्रह करके मंत्र को ले गया पर कुछ करता नहीं क्यों इतना क्या कठिन है थोड़े से अभ्यास के साथ कर सकने से कैसा आनंद आता है आहा योगेन्द्र और हमने वृंदावन में कितने आनंद से कितना सब जप तप किया है आँख मुँह में मक्खी बैठकर घाव कर देती थी पर होश नहीं रहता था एक दिन माँ कहने लगी चाहे जितना बोलो कि मैंने इतना जप किया इतना काम किया पर वह कुछ भी नहीं है महामाया अगर मार्ग न छोड़ दे तो कौन क्या कर सकता है यह कहकर माँ कामार पुकुर में ठाकुर के रहने के समय की एक घटना सुनाने लगी